और इसका आध्यात्मिक अर्थ है ये दो राक्षस हैं ये दो विकार हैं ऐसे समझ लो एक भीतर रहता है एक बाहर बाहर से ही एक भीतर चला जाता है कैसे आप ऐसे सोचो जैसे शत्रु बाहर रहता है और शत्रु को देखकर क्रोध भीतर रहता है है ना विषय बाहर वासना भीतर मित्र बाहर राग भीतर परिवार बाहर मोह भीतर धन बाहर लोभ भीतर ये दो ही राक्षस है बस और बाहर वाला भीतर वाले को जगाता है भैया हो तो यही जो विकार उत्पन्न होते हैं ये भीतर से आवाज देते हैं कि आ रहा हूं और जब ये निकलते हैं तो संत का उधर चीरते हुए अर्थात संतत्व नष्ट करते हुए ये प्रकट होते हैं वासना संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है विषय से मिल जाती है क्रोध संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होता है शत्रु के पास पहुंचता है राग मित्र के प्रति पहुंचता है संतत्व नष्ट करते हुए मोह भी परिवार के पास पहुंचता है संतत्व नष्ट करते हुए ये दो ही विकार हैं लेकिन कितना अद्भुत संकेत है कि भीतर वाले को अगर कोई पचा ले तो बाहर वाला राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर कोई क्रोध को हजम कर ले तो शत्रु बिगाड़ेगा क्या लोभ को हजम कर ले तो धन बिगाड़ेगा क्या मोह को हजम कर ले तो परिवार बिगाड़ेगा क्या इसलिए भाई ये दो ही विकार हैं एक भीतर एक बाहर और अगस्त जी ने एक ही बार में दोनों को नष्ट कर दिया बातापी को भीतर और आतापी बाहर भाई के विरह में मर गया विषय वासना राम जी ने अगस्त जी से सलाह ली कि हम राक्षसों को कैसे माने आप बतावें तो हम वहीं जाके रहे आगस्त जी ने कहा है प्रभु parama mano But he. स्थान है पंचवटी में जाकर रहिए पंचवटी में रहकर ही आप राक्षसों को मार सकेंगे अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है पंचवटी में रहे बिना कोई भी राक्षसों को नहीं मार सकता अच्छा वैसे भी देखो तो हम लोग भी पंचवटी में ही रह रहे हैं कहा जाता पांच बट हों तो पंचवटी और हम लोग जिस शरीर में रह रहे हैं, ये पांच तत्व का बना हुआ है ना कितना आलिशान मकान कितनी बढ़िया कुटिया इसका अर्थ है कि मनुष्य शरीर में रहे बिना कोई भी इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता पंचवटी में रहकर ही विजय प्राप्त होगी काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से ये काया की कुटिया बड़ी अद्भुत कुटिया है दस दरवाजे वाली है श्रीमद् भगवत गीता में कहा नौ द्वारे पूरे देही फिर दस दरवाजा ये दसवा द्वार इमरजेंसी गेट है गेट। नौ द्वार से ही काम चलता है दसवां द्वार किसी किसी के लिए कभी कभी खुलता है ये नव द्वार का जो कुटिया है बड़ी अद्भुत कुटिया है। एक सज्जन कह रहे थे कि कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी इसमें हमने कहा जैसे का शब्द सुनने के लिए छिद्र ही काफी थे ये कानों के ढक्कन क्यों लगाए हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे कि बुढ़ापा आएगा आंख कमजोर होगी चश्मा लगेगा तो चश्मे के डंठल कहाँ लगेगा इसलिए पहले से ही इंतजाम है अच्छा रेलगाड़ी में बैठो तो ऐसा शीशा लगा होता है कि भीतर वाले तो बाहर वाले को देख लेता है भीतर वाला पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है हमने कहा ये तो अब शुरू हुआ है पर ब्रह्मा जी ने तो कितने दिन पहले से आख की खिड़की में पुतली का जो शीशा लगाया ऐसा शीशा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली जमाने भर से दरबा ने वाली जमाने भर भरसे भर आया कुटिया निराली जमाने भर से आया कुया निराली जमाने भर से दरबारे वाली जमाने भर से जमाने जमाने भर से। या या जमाने भर से से आया निराली अच्छा ये तो पुतली एक सज्जन के यहाँ में ठहरा था तो उनका टेलीफोन पे घंटी बजी मोबाइल नहीं वैसे ही तो हमने वार्ता बंद की उनका फोन सुन लीजिए कह नहीं महाराज उधर उठा लिया होगा तो हमने कहा घंटी तो इधर आई उधर कैसे उठा लिया का टेलीफोन तो एक है पर इसके रिसीवर दो लगे कनेक्शन दो है दोनों पर घंटी एक साथ बजती है चाहे इधर उठा लो चाहे उधर उठा लो उस दिन हमें लगा कि वाह भगवान इस मनुष्य के शरीर में दो टेलीफोन दो कान दोनों पर घंटी एक साथ बजती चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनते श्रवण अच्छा आप इतने वी हैं कि आपको भोजन ऐसे नहीं दिया जाता है। कई जगह चेकिंग होती है पहले हाथ चेक करके देखता है ज्यादा गर्म तो नहीं है बिल्कुल ठंडा तो नहीं है लेने लायक है हाथ ने किया हाँ ठीक अब आगे चले तो नाक चेकिंग करती है कि गंध कैसी अरे बंद करो और नाक ने भी पास कर दिया तो फिर रसना चक्कर देखती है कि हाँ थी, हाँ ठीक और नहीं तो यह भी कैंसिल कर सकती हाथ नाक तीन जगह चेकिंग होती है एक बार एक महात्मा हमारे साथ थे जो तो किसी के घर गए वह बेचारा बड़ा भगत था उसने खीर बनवाई चम्मच रखी हुई उसमें ऐसे बुलाया तो महात्मा गांव के रहने वाले थे तो उन्होंने चम्मच हटाई कि हम तो ऐसे हारे हमने इस हारे में काम नहीं मारा अच्छा नहीं लगता चम्मच से खाओ इन लोगों के बीच में इसी तरह खाया पिया जाता तो वो हमारी बात मान गए उन्होंने चम्मच में खीर भर के जो मुंह में रखी तो चमचा ये तो बता नहीं सकता कि खीर गर्म है कि ठंडी र महाराज इतनी गरम जो मुख में रखी बेचारे बहुत ऐसे चम्मच फेंकी कहने लगे भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता तुम्हारे इस चम्मच से तो हमारा भगवान का दिया हुआ हाथ का चम्मच ही अच्छा है बताता तो है तो ये कितना बढ़िया चम्मच नासिका मुख ये तीन तीन जगह चेकिंग होती है सुनते श्रवण नासिका सू बड़े आदमियों के यहां कोई आदमी आए तो सेठ जी कहते मुनीम जी इनसे ये बात करो तो बाणी करे बोला चाली जमाने भर से से करे बोला चाली जमाने काया भरसे बाया दस बाली बाली जमाने जमाने से दस बाली जमाने भर से और सुनो लेना देना कर करते इस हाँ दो लो हाँ लेने देने का काम हाथों का और सवारी हमेशा तैयार पग चाल चले मत जमाने भर से पग चाल चले चले चले मत वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे वाली इस दरवाजे जमाने भर से और सुनो सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम ये त्वचा जानने वाली और इतना आलीशान मकान सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा बताती एक सर्दी है गर्मी है तो इंतजाम भी तो रहना चाहिए हा काम क्रोध मद लोभ आदि से ये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से आया शान मकान लेकिन इसमें रहने वाले मन ने गड़बड़ी की करके संग इंद्रियों का मन ये बन बैठा जंजाली मन इंद्रियों के साथ रहता है जहां ले जाए वहीं जाता है लेकिन ये भूल गया कि ये किराए का मकान है देखो एक सज्जन कह रहे थे कार खरीदूंगा आपको बिठाऊंगा एक साल बाद में गया कार खरीद ली बोले कहने लगे अगले महीने खरीदूंगा हमने कहा क्यों बोले उस कार का लेटेस्ट मॉडल आ रहा है तो मैंने नहीं समझा लेटेस्ट मॉडल का, का होगा कुछ किसी कार का ही नाम हो तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लेटेस्ट मॉडल का अर्थ होता है कि जो कार आ रही उसमें जो कमी रह गई वो अब सुधार दी गई लेटेस्ट मॉडल उस दिन हमें लगा कि दुनिया में इतनी प्रगति हुई लेकिन आज तक हम कोई कार परफेक्ट नहीं बना पाते लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है पर वाह ब्रह्मा इतना सुंदर मकान बनाया कि इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक नहीं पड़ी वही पुराना मकान चला रहा है वही तो करना क्या है इस कुटिया का नित्य किराया नित्य किराया ये सा चुकाने वाली जमाने भर से सास चुकाने वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली निरा कोटिया बरसे को देखो श्वास का किराया लगता है इसमें श्वास खत्म किराया खत्म मकान खाली इसलिए जनराजेश मोह मत करना क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से इस पांच तत्व के शरीर में रहकर ही विकारों पर विजय पाई जा सकती है इतना बढ़िया मकान है देखो स्वर्ग में रहकर हम सुख भोग कर सकते हैं पर कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है पशु पक्षी आदि योनियों में रहकर हम दुख भोग कर सकते हैं पर कुछ करने में स्वतंत्र नहीं है पर मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन किया जा सकता है इसमें हम स्वतंत्र हैं इसीलिए अगस्त जी भी कहते हैं कि आप पंचवटी में जा कर रही है और संकेत यही है कि मनुष्य शरीर पाकर ही विकारों पर विजय पाई जा सकती है इस शरीर में हरी भजले हरी भजले हरी भजने का मौका है हरी भजले, हरी भजले, हरी भजने हैजने भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजने अभी भजने भज का मौका है भज हरी भजने हरी भजने हरी भजने भज का मौका है हरी भजने हरी बजले हरी बजले का मौका है भगवान पंचवटी में पधारे गीधराज सन भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाय गोदावरी निकट प्रभु रहे पर छाए गोदावरी जी के किनारे पंचवटी में भगवान निवास करते हैं और वहीं एक बार प्रभु सुखयासीना एक बार प्रभु सुखयासी मन वचन कहान जीवन कहिया एक बार प्रभु सुख आसिया एक बार प्रभु सुख आसिया एक बार एक बार प्रभु सुख आसिया एक बार प्रभु सुख आसिया एक बार प्रभु सुख प्रभु सुख आजीना, सुख आजीना। एक बार, एक बार, एक बार, एक बार भगवान सुखासन में विराजमान शांत मन सिद्धासन में प्रभु विराजमान लक्ष्मण जी ने छलहीन वचन कहे महाराज मुझे कुछ समझा दें मुहि समझा ये कहा सोई देवा अच्छा समझना किस लिए सुलझने के लिए एक हमारे पूज्य संत बड़ी सुंदर बात कहते थे सुनना है समझने के लिए समझना है सुलझने के लिए समझे नहीं तो सुना क्या सुलझे नहीं तो समझा क्या श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे समझाएं प्रभु ताकि मैं आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं हम भगवान के चरणों की सेवा कर सके इसलिए समझना मुझे माया के बारे में बताएं ज्ञान के बारे में बताएं भक्ति के बारे में बताएं ईश्वर जीव का भेद बताएं भगवान ने लक्ष्मण जी की बात सुनी और लक्ष्मण जी से कहा कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं बुझाऊंगा थोरे मां सब कहा बुझाई समझाने बुझाने में यही अंतर है विस्तार से कोई बात कही जाए तो समझाना है और थोड़े में ही कह दिया जाए ये बुझाना है थोड़े में क्योंकि तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है तुम तो बूझ जाओगे भोजपुरी में बोलते हैं ना बुझ गई नहीं अर्थात समझ गए हम लोग कहते समझा बुझा देना भगवान ने कहा मैं बुझाऊंगा बड़ी कृपा अब देखो लक्ष्मण जी ने पहले पूछा था कहू ज्ञान विराग अरु माया ज्ञान का वर्णन करें फिर वैराग्य का वर्णन करें फिर माया का वर्णन करें लेकिन श्री राम जी क्या बोले मैं अरु तो रत माया जयी बस कीने जीव निकाया मैं मेरा तुम तुम्हारा यह माया है इसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है माया का वर्णन नहीं माया का वर्णन किया क्यों? क्यों, क्यों, क्यों क्योंकि ज्ञान होने के बाद माया दिखाई कहां पड़ेगी सूर्योदय होने के बाद कोई रात्रि का वर्णन करे तो कैसे कर सकता है रात्रि रहे तब तो रात्रि दिखावे तो ज्ञान का सूर्योदय होने के पहले ही माया का निरूपण भगवान ने किया अब देखो कितना सुंदर संकेत है कई बार हम लोग कहते वो माया जाल में पड़े मेरा मेरा इतना माया माया है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने जो शब्द कहा उस पर ध्यान देना चाहिए मेरा ही माया नहीं है मैं भी माया है मैं और मोर तो माया ये मैं भी माया है लेकिन यह भी कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं तो प्रश्न यह उठता है कि मैं माया है कि मैं ब्रह्म है और दोनों बातें कही गई इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा स्वप्न नहीं देखा होगा जिस स्वप्न में उसने अपने आप को न देखा हो स्वप्न में कई बार लोग कहते महाराज आज हम रात भर सपने में जाने कहा घूमते रहे सपने में घूमते रहे तो घूमने वाले आप थे फिर जो खाट पर पड़ा था चारपाई पर पड़ा पड़ा देख रहा था वो कौन था अगर तुम घूमने वाले थे तो पड़ा रहने वाला कौन था इसका अर्थ यह है कि दो मैं हो गए एक मय हुआ देखने वाला और एक मैं स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला तो मानो इनमें आशय यह है कि स्वप्न पुरुष की तरह दिखने वाला मैं माया है और देखने वाला मैं ब्रह्म है यहां श्री तुलसीदास जी दिखने वाले मैं की बात कर रहे हैं मैं और मोर तोर माया देखो मैं के बिना मेरा कैसे होगा और तुम के बिना तेरा कैसे होगा इसीलिए अच्छा देखो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जो स्वप्न को देखता है वही जागृत होने पर दूसरी तरह देखने लगता है वही सपने में अपने को तरह तरह जाते हुए देखता है वही जागृत में अपने को जो देखता है तो ये देखने वाला ही सत्य है देखने वाला मैं माया मैं और मोर तोर तय माया यही बस है जीव निकाया फिर भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया ज्ञान मान जहां एक नाही देख ब्रह्म समान सब माही जिसके मन में समता का भाव आ जाए वह ज्ञानी पुरुष है है अनेक में एक कहोना है अनेक एक में एक कहोना जैसे आभूषण में सोना जैसे आभूषण में सोना समता का भाव जगात जग राम सिया मैं देखो समता का भाव जगात जग राम सिया मैं देखो न गुण न दोष अपने आप को देखना यह ज्ञान है वैराग्य कही तात् सो परम विरागी तृण सम तीन गुण त्यागी तीनों गुणों के कारण उत्पन्न होने वाले विकार में स्वयं को विरक्त रखना उपस्थित न होने देना वैराग्यवान का लक्षण है सिद्धियों को तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी अच्छा महाराज और ईश्वर जीव का भेद भगवान ने कहा माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव जो माया को ईश्वर को, को और अपने को न जाने वह जीव है त्रैतवाद माया ईश्वर और जीव द्वैतवाद माया ईश आप कहूं न जाने सो जीव जो को और अपने को न जाने वह जीव और अद्वैतवाद माया ईश आप कहूं न जाने जो अपने को तो मायापति ब्रह्म न जाने वही जीव है यह ऐसी अद्भुत बात तीन तरह का